देह हूं मैं अपनी परिभाषाओं में निर्बंध पृथ्वी हूं मैं आकाश हूं अंतरिक्ष हूं सूरज चांद सितारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ मैं ही हूं मीलों लंबे हैं मेरे हाथ पांवों से नाप सकती हूं मैं तीनों लोग शक्ति का पुंज हूं मैं मैं ही हूं विधि का विधान मैं ही हूं सर्वशक्तिमान आगत अतीत वर्तमान मेरे होने से है यह दुनिया मेरे जन्म के साथ ही जन्मी है यह दुनिया मेरे अस्तित्व में ही है इस दुनिया का अस्तित्व इस दुनिया का अंत भी मेरे साथ ही होगा अपने पूरे होशोहवास में समस्त कायनात में करती हूं मैं यह ऐलान अन अलहक अन अलहक अन अलहक